अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस सबसे बड़ी ताकत हो तो iQOO का नया लॉन्च हुआ फोन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है iQOO 15 Apex Edition भारत में लॉन्च हो चुका है और इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो इसे एक प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनाता है सीधी बात करें तो ये फोन खासकर गेमर्स और हैवी यूजर्स के लिए बनाया गया है जहां आपको स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा फोन में छह इंच का ए डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलता है इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग और गेमिंग दोनों काफी स्मूथ रहने वाले हैं कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिससे आप अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं साथ ही फ्रंट में 32 मेगा का कैमरा भी मिलता है अब बात करते हैं इसकी सबसे खास चीज की इसमें सात हजार पावर की बड़ी बैटरी दी गई है जो हैवी यूज में भी लंबे समय तक चल सकती है इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जिससे आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाता है इसकी कीमत भारत में लगभग उनसठ हजार रुपए रखी गई है और ये Flipkart और iQOO की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा अगर आप एक ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस बैटरी और डिस्प्ले तीनों स्ट्रांग हो तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ऐसी ही नई और सटीक टेक न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट को बुक मार्क कीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद